श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से शास्त्री जी का संकल्प शास्त्री जी ने वेदांतोक्त सप्त भूमि का अध्ययन किया था शास्त्र दृष्टि से वे यह जानते थे कि क्रमशः निम्न से उच्च तथा उच्चतर भूमि में जो जो मन आरोह होता जाता है त्यों त्यों अपूर्व से भी अपूर्व अनुभव तथा दर्शनादि प्राप्त होते रहते हैं तथा अंत में निर्विकल्प समाधि आकर उपस्थित होती है एवं उस समय सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु की साक्षात उपलब्धि में तन्मय होकर मानव के युग युगांतर का संसार भ्रम एक साथ तिरोहित हो जाता है शास्त्री जी ने देखा कि उन्होंने जिन विषयों को शास्त्रों में अध्ययन कर कंठस्थ मात्र किया है श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में उनका साक्षात प्रत्यक्ष किया है उन्होंने देखा कि समाधि अपरोक्षानुभूति आदि जिन शब्दों का वे केवल उच्चारण ही किया करते हैं वह समाधि श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरीय चर्चा करते समय दिन रात जब तब होती रहती है शास्त्री जी ने सोचा यह कैसी अद्भुत स्थिति है शास्त्र के निगूढ़ अर्थ को समझाने वाला ऐसा व्यक्ति और कहाँ प्राप्त होगा इस अवसर को त्यागना उचित नहीं जैसे भी हो इनसे ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं किसे पता कि कब यह शरीर चला जाए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही क्या मैं इस लोक से चल दूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता उसको प्राप्त करने का कम से कम एक बार प्रयास अवश्य करना होगा देश में लौटने की बात अभी स्थगित की जाए ज्यो ज्यो दिन बीतने लगे त्यों त्यों श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से शास्त्री जी की वैराग्य आकुलता भी बढ़ने लगी पांडित्य के द्वारा सबको चमत्कृत करने महामहोपाध्याय आदि की उपाधि प्राप्त कर संसार में सब में से अधिक नाम यश ख्याति आदि लाभ करने की आकांक्षाएं उन्हें अत्यंत तुक्ष तथा हेय प्रतीत होने लगीं और उनके हृदय से ये वासनाएं पूर्ण रूप से दूर हो गई शास्त्री जी यथार्थ दीन भाव से शिष्य की भांति श्री रामकृष्ण देव के समीप रहने लगे एवं उनकी अमृतमयी वाणी को एकाग्र चित्त से श्रवण कर यह सोचने लगे कि अब और किसी विषय में मन लगाना उचित न होगा कब यह शरीर चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं अतः जब तक समय है उसी के भीतर ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करना होगा श्री रामकृष्ण देव को देख वे विचार करने लगे आहा मनुष्य जीवन को प्राप्त करना होगा मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जो कुछ जानने तथा समझने के विषय हैं उनको हृदयंगम कर ये कैसे निश्चिंत हो चुके हैं मृत्यु भी इनसे पराजित है महारात्रि की विकराल छाया अपना विस्तार फैलाकर साधारण लोगों की तरह इनके लिए महान संकट उपस्थित नहीं कर सकती उपनिषदकारों का तो यह कथन है कि ऐसे महापुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं इन लोगों का ठीक ठीक कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य की संसार वासना दूर होकर ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है तो फिर इनसे प्रार्थना क्यों न की जाए इनकी ही शरण क्यों न ली जाए शास्त्री जी अपने मन ही मन इस प्रकार चिंतन करते हुए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप रहने लगे किंतु कहीं अयोग्य समझ श्री रामकृष्ण देव उन्हें आश्रय न दे इस भय से सहसा उनसे कुछ कहना उनके लिए संभव नहीं हुआ इसी तरह दिन बीतने लगे शास्त्री जी के हृदय में संसार के प्रति वैराग्य भावना दिनों दिन तीव्र होती जा रही थी उसका विशेष परिचय हमें निम्नलिखित घटना से प्राप्त होता है उस समय रानी रासमणि की ओर से किसी एक मुकदमे का भार बंगाल के कवि कुल गौरव श्री माइकेल मधुसूदन दत्त पर सौंपा गया था उस मुकदमे के विषयों को ठीक ठीक जानने के सिलसिले में उन्हें एक दिन रानी के किसी वंशधर के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आना पड़ा था मुकदमा संबंधी सभी विषयों को जानने के पश्चात वार्तालाप के प्रसंग में उन्हें यह विदित हुआ कि श्री रामकृष्ण देव वहीं रहते हैं यह सुनकर उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की श्री रामकृष्ण देव के समीप समाचार भेजा गया उन्होंने मधुसूदन जी के साथ बातचीत करने के लिए पहले शास्त्री जी को भेजा तथा बाद में वे स्वयं भी वहां गए मधुसूदन जी से बातचीत के प्रसंग में शास्त्री जी ने उनसे स्वधर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपनाने का कारण पूछा उत्तर में माइकल ने कहा कि पेट के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है अपरिचित व्यक्ति के निकट आत्मवृत्तांत को व्यक्त करने में अनिच्छुक होकर भी उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया था अथवा नहीं कहा नहीं जा सकता किंतु श्री रामकृष्ण देव तथा वहाँ पर उपस्थित सभी के मन में यह धारणा हुई कि वे आत्मगोपन कर प्रयास करते हुए ऐसा नहीं कह रहे हैं बल्कि यथार्थ में अपने हृदय के भाव को ही व्यक्त कर रहे हैं अस्तु इस उत्तर को सुनकर शास्त्री जी उन पर अत्यंत असंतुष्ट हुए तथा बोले कैसी विचित्र बात है दो दिन के संसार के लिए पेट के निमित्त अपना धर्म त्याग देना यह कैसी हीन बुद्धि है एक दिन मरना तो अवश्य ही पड़ेगा वरना मर ही जाते इन्हीं को लोग महान व्यक्ति कहते हैं तथा इनके ग्रंथों को आदरपूर्वक पढ़ते हैं यह सोचकर शास्त्री जी के मन में अत्यधिक घृणा का उदय हुआ तथा उन्होंने उनके साथ और अधिक वार्तालाप नहीं किया तदनंतर मधुसूदन जी ने श्री राम देव के श्रीमुख से कुछ धर्मोपदेश सुनने की अभिलाषा प्रकट की श्री कृष्ण देव हमसे कहा करते थे मेरे मुँह को मानो किसी ने पकड़ लिया मुझे कुछ कहने नहीं दिया हृदयराम आदि किसी किसी का कहना है कि कुछ देर बाद श्री राम देव का वह भाव दूर हो गया था तथा उन्होंने राम प्रसाद कमलाकांत आदि विशिष्ट साधकों के कुछ पदों को मधुर स्वर में गाकर मधुसूदन जी के चित्त को मोहित किया था एवं उसके सहारे भगवत भक्ति ही संसार में एकमात्र सार वस्तु है इस बात की उन्हें शिक्षा दी थी